दो संख्या सोलह के बाद सोल ब दो सुन प्रभु बचन मगन सब भये ओ हम कहां सरितन गये एक टक हे जोरी कर आगे न कछु कई अति अनुरागे परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा परम प्रेम तिन दिन दिन दिन कर प्रभु देखा विविधि विधि ज्ञान विशेषा प्रभु सन्मुख कछु कहन न पारही पुनि पुनि चरण सरोज निहारही सब प्रभु प्रभुभूषण बसन मंगाए नानूप सुहाए सौग्री वहीं प्रथम ही पहिराए बसन भरत निज हाथ बनाए प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहराए लंका पति रघुपति मन भाए अंगद बैठ रहा नही डोला देख प्रभु दाहिन बोला दे देख राम मंद नीलाति सब पहिराय रघुनाथ धीयधरी राम रूप सब चलेनाय पदनाथर राम सन्द राज यंगद उठिय सिरो सजल नन करोरी अंतिम जिवल वचन मनो प्रेम रस गोरी चंद्र की जय तवन सुन अविस्मरण करें के लिए अव्जा भगवान राम के राजे अभिषेक के बाद शर्मी नतीजने पर भगवान ने सबको तो जानवरों को बुलाया और उनसे कहा कि तुम पर हमारा बहुत प्रेम है तुम हमें बहुत प्रिय हो हमारा बड़ा कार्य किया बड़ी सहायता की इस प्रकार भगवान ने उनकी प्रशंसा की और फिर कहा कि भाई अब अब अपने अपने घर जाओ और वहां रह करके ये समझना कि हम तो सर्वज हैं सभी जगह मैं भगवान ने, ने, ने अपने आप को उनके सामने स्पष्ट रूप से स्वयं प्रकट भी कर दिया कि तुम यही न समझो कि हम यहां पर इसरा सिंहसन में बैठे हुए मन ही शरीर में नहीं माफ हम तो आकाश की तरफ सर्वत्र जापते हैं और सबके हृदय में काश करते हैं समस्त जगत के अनुष्ठान भी हमें जितना नाम रूपात्मक जगत है ये मायाकृत है ये हमारा ही रूप है और हम उसके भूल में विदिमान है जला में जला रूप इसलिए यह है कि तत्वरूप में परमात्मा ही सर्वत्र है कि नाम आत्मा की जगत को मात्र है इन जीवनों को तो मन बुद्धि को तो भी भाषित होने वाला है अन्य खाई ये अपने आप में है नहीं एक बच्चों का खेल होता है कटल उसको एक नकार का किस देश को उसमें आके भी तरह से लगा के दिखे को तो, माँ को तो उसमें तो तरह तरह के फूल दिखाई देते तो शक्के उसमें लगे होते हैं और उसके बीच में थोड़े रंगी टुकड़े पड़े होते हैं तो वो जब घूमते हैं तो फूल जैसा जी तक तरह तरह का दिखाई देता है वह आखिरी कुछ होते नहीं है लेकिन वो कनेक्ट पूर्ण में वो दिखाई पड़ते हैं सरकार भाषित छोड़ते हैं ऐसे ही जब आंखों से देखो इंद्रियों से देखो और मन से देखो ये तरह तरह गर्म करूंगा जगत दिखाई देता है अगर इस कैर तो को उठा कर ये किनारे रखो इंद्रियों को मन को देखो अपने आप अपने आत्मा स्वरूप से इसको देखो कि तो सर्वत्र परमात्मा ही दिखाई देता और कल ये दूसरी दृष्टि इन दो दृष्टियों में से परमात्मा दृष्टि तो यथार्थ दृष्टि है और जो इंद्रियों से दिखाई देती है भाषित होती है ये आभा है तो भगवान ने समझा दिया कि तो देखो भगवंत तो देखो कि एक मैं ही सर्वत्र की और तो जितने भी संसार में प्राणी में मनुष्य मात्र माथिवें समझेगी रूप है मुझसे किन्द कुछ भी नहीं है ऐसा समझ करके तुम तो सबसे प्रेम रखो और सबके प्रति भाव रखो ये है ये सर्वहित करे भगवान ने कहा कि सबके हित में लगू अन्यत्री इस बात को दोहराया तुलसीदास ने पर हित जिनके मनमानी जिनका जग दुर्लभ कठिनाही जो दूसरे के हित में लगे हुए हैं यही विचार करते हैं कि संसार का कैसे हित हो कानियों का हित कैसे हो उनके दुख दूर कैसे हो सन्मार्ग पर कैसे चले और उसी के लिए प्रयास करते रहते हैं शिक्षा देते रहते हैं करके दिखाते रहते हैं प्रेरणा देते रहते हैं सहायता अन्य प्रकार से भी करते रहते हैं तो ये सब ऐसा करने वाले व्यक्ति हैं वो हो महान व्यक्ति ये जो स्वार्थी व्यक्ति अहंकारी व्यक्ति हैं उनसे ये कार्य नहीं हो सकता बहुत तो ही चिंता के हृदय विशाल हो गया परमात्मा पर तो के निकट पहुंचे परमात्मा भाव को समझा ज्ञान उनके हृदय उत्पन्न हुआ वही इस प्रकार व कर सकते हैं तो ऐसे प्रश्न ये हो भगवान ने कहा अब तुम्हारा यही कार्य है समस्त लोक सेवा के कारण लोगों गीता का लोक संग्रह है सर्वभूत हित ही भी भगवान ने गीता में दो बार कहा माने इस प्रकार से सर्वभूत हित माने मैने के हित उनकी सेवा हम लोगों सबका कल्याण क्या हो यही करना चाहिए हमें व्यक्ति तो। संसारी व्यक्ति अपनी सोचता रहता है कि मेरा हित कैसे मेरा हित कैसे बस तो अपने अपने सोचने में लगा हुआ है दूसरे के हित की इतनी बात को सोचने का ध्यान नहीं जाता लेकिन अध्यात्मिका यही शक्ति अपना इतना सोचो दूसरे का हित सोचो तो अपना हित तो, तो बना बनाया है एक शरीर वैज्ञानिक ने बताया कि देखो तो शरीर में जितने स्टेल्स हैं वो स्टेल्स को परमात्मा की तरफ से एक नेचुरल इंस्टिंग प्राप्त है और वो ये है कि शरीर के हर पोषाणु जो जीवित पोषाण शरीर के नष्ट होते हैं उनका सबका स्वभाव है कि दूसरे शेख की सहायता करते हैं बस तब तो इसका कारण क्या कैसे बनता है फेल कि दूसरे शेयर जगह एक हर सेल एक दूसरे सहायता करेगा तो दूसरा कोई पहले की सहायता करेगा तो इस प्रकार में कॉपरेशन हो जाता है और फिर सारे शरीर में जो संगठन बना हुआ है और सब शरीर जो तो धारण किए हुए हैं जब इसी बल पर धारण किए शरीर की व्यवस्था जो बनी हुई है इसी बल पर बनी हुई है माने इसके मायने ये है ये ईश्वरीय नियम है कि एक व्यक्ति दूसरे की सहायता करे और तो दूसरा उसकी सहायता करे या किसी अन्य की सहायता करे इस प्रकार से करें तो जब एक दूसरे की सहायता करते हैं तब संगठन बनता सहयोग बनता है और शक्ति जागृत होती है शक्ति का प्रादुर्भाव इसी प्रकार होता है तो कहते हैं यही जो अपने शरीर के भीतर नियम है यही नियम समाज में भी है और इस नियम को दैवी नियम कहते हैं इसका भी उल्लेख शास्त्रों में आता है विद्वानों ने पंडितों ने इस प्रकार से बोला इसको कहा कि देखो एक बार ब्रह्मा जी ने देवताओं को और असरों को दोनों को निमंत्रण दिया खोज के ऊपर और उसमें ये शर्त रख दी कि हर व्यक्ति के हाथ में एक एक चमचा बांध दिया जाएगा एक एक, एक लंबा हाथ में और उस चमचे से वो खाएंगे बंधे हुए चमचे से छोटी चम्मच नहीं देखे वो आ जाए इतना बड़ा चमचा बांध दिया जाए यहाँ हाथ में तो अगर उसमें से ले और उसके बाद मुंह में रखने के ऐसे करें चाहे अपना हाथ उधर करें तो लेकिन वो चमचा या के पास न आवे कितनी दूर है कितना बड़ा चमचार उनके सबके हाथ में समझा दिया का दिखाओ अब अशुभ लोग लेकर के अशुभ प्रसार तो की प्रवृत्ति तीन भी लेकर के मुंह में भरने की कोशिश करें बहुत काम है बहुत करें लेकिन चमचे तक उनका मुँह पहुंचे तो वे ब्रह्मा जी को पोषने लगे डायरेक्ट ही को यही करना था तो चमचा बनवा दिया ये एक बड़ी खास शर्त है और इसके माना के खाना नहीं देना चाहते हमको किस प्रकार से तो उनकी निंदा करने लगे परेशान करने लगे उनको जो है हाय करने लगे अपने परेशान होने लगे लेकिन देवताओं की बुद्धि में आ गया कल ब्रह्मा जी किया गुरु कोई बात होगी जो या देखना चाहिए समझना चाहिए कुछ लगाना चाहिए तो बैठ करके थोड़ा उन्होंने सोचा तो एक ऐसा किया देवताओं ने एक सामने बैठा ला एक आमने इधर बैठ गए एक एक व्यक्ति को सामने आमने सामने बैठ गए और बीच में खाना रख लिया तो उधर के देवता ने जो चम्मच उठाकर के इधर वाले देवता को दूसरे सामने उठे वाले के मुंह में खिला दिया और इधर वाले चम्मच चमचा सामने वाले को मुंह में खिला दिया तो दूसरे के मुंह में उसका खिलाना बड़ा आसान है हमें दिया उसका हमने मुझे लीघर उठा उसने भी इसी प्रकार से कर दिया दूसरे को में खिला दिया तो देवताओं तो में खुद पेट भर के खाया और असर जो है वो हो गए दुप्त हो तो उन्हें यह कहने का तात् करिए कि समाज का नियम ही यह है कि व्यक्ति का भी इसी में हित है और समाज का भी इसी में हित है जब विचार करें अंतो व्यक्तता आपको पता चलेगा कि जीवन का समाज का रहस्य यही है कि दूसरे के लिए कुछ न करो कुछ न कुछ करो दूसरे के लिए किसी भी प्रकार जो सामर्थ्य हो बल हो बुद्धि हो ज्ञान हो ज्ञान हो जो हो अपनी सामर्थ्य को पता लगाओ और दूसरे का कुछ करो जैसे करने तैसे करो दूसरा व्यक्ति भी किसी प्रकार के नियम का पालन करो उसमें जो अब इसमें ऐसा होगा उसमें एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को तो कुछ सहायता की लेकिन उसने कहा कि हमारी सहायता करते हैं और सबको तो हमें हमें दे दिया है लेकिन हम कितने बुद्धिमान तो है हम किसी को सेना नहीं देंगे हम सब खा जाएंगे तो ऐसे व्यक्ति का क्या होगा गीता भगवान ने कह दिया कि जो लोग इस प्रकार के प्रेम प्रदायित हो अदेण प्रदायित अप्रदायन हमका तो तो क्या चोर है और चोर का जो परिणाम कर्म का होता है वही उनका होगा जो शेर को दंड है वो ईश्वर की तरफ से उनको दंड प्राप्त होगा माने फिर उनका जो है वो हो कल्याण जी ऊपर से जान इतना होशियार समझे कि देखो हम कितने बुद्धिमान तो है हमने सहायता ली थी किसी को नहीं तो ऐसे समझते ही चालाकी चालाकी लेकिन उसके भीतर जो मूर्खता है वो अपनी नहीं पहचान रहे उस मूर्खता के के भागी बनेंगे उनका स्वयं बुद्धि का विकास रुक जाएगा मंदता बुद्धि की आ जाएगी और जीव का जो विकास होना चाहिए विकास रुक जाएगा और अधोग आ जाएगी जड़ता आ जाएगी मूर्ता आ जाएगी समग्र बढ़ जाएगा और बस उसके बाद मन से शरीर जा भी प्राप्त करने के अधिकारी मिल जाएंगे ये इस प्रकार का परिणाम जीवन में देखने का आएगा तो जो जीवन के जो नियम है मूल से ध्यान कोई किसी एक है कि एक व्यक्ति की नहीं है कि जो नियम बता रहे हैं ये यूनिवर्सल है विश्व धर्म में सब लोग मानते हैं विदेशी लोग भी इस बात के विचारक हैं उन लोगों ने भी इसी बात को स्वीकार किया कि यही सत्य है भारतवर्ष की तरफ वेदांत सिद्धांत ब्रह्मज्ञान, आत्मज्ञान बहुत आगे बढ़ गया लेकिन इसके मध्य की स्थिति यह भी कर्म का सिद्धांत जहाँ है तो गीता और भगवान ने बताई दिया कि देखो प्रकार के चाहिए करना दूसरे की सहायता करना चाहिए पश्चिम के लोग कहते हैं लॉफ गिविंग लॉफ गिविंग के मूल में क्या है कि जो व्यक्ति जो देता है वही पाता है जो देता नहीं है वो पाता भी नहीं उन लोगों को भी कहना भारत का सिद्धांत ये है कि जो इस प्रकार दूसरे की सहायता करता है सेवा तो करता है उस व्यक्ति की आंतरिक शक्तियां जागृत होती हैं आध्यात्मिक विकास होता है और जो हायर वैल्यूज हैं उनमें उसके प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है अधिक आनंद अधिक सुख अधिक उच्चार की आ जाती है जिस प्रकार से बोलते हैं चाहे बताने के तरीके अलग अलग भरे हो तो उनका सबका तात्पर्य उसके मूल्य दी दिमा ली जो बिल्कुल कूप मंदूक है बिल्कुल उनको न अपनी भारतीय संस्कृत विज्ञान न पश्चिमी संस्कृति विज्ञान केवल अपने आसपास के स्वास्थ्य लोगों के बीच में रहकर के लड़ाई झगड़ा करने वाले और अपने से करने वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए तो दुनिया में ऐसा कोई नियम नहीं है ऐसी कुछ सात नहीं ये क्या पता है कि दुनिया में कहा क्या नियम है क्या विद्वान है क्या शास्त्र है और क्या कथन है बस वो अपने उतने ही बाल बुद्धि का जीवन जीते हुए पशुता की तरह जीवन जीते हैं उनका तो कर्म बाकी क्या कहें इसलिए भगवान ने सार से कहा सदा सर्वगत सर्वहित जान गर्भवती प्रेम जसन प्रभु वचन भदन सब भय भगवान का युग दे सुन करके सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए जितने भानु महाम क्या शुरू कर सके वे सब लोग भगवान की सखा सब तो बड़े प्रसन्न हुए भगवान का उपदेश सुन करके तो हम कहाँ विसर्न गए भगवान की बात सुनते सुनते हुए अपने आपे को भूल गए अपने शरीर के फूद नहीं यही भूल गए कि हम कहां हैं क्या है सब भुला गए अब इस बात की जो थोड़े बीच बीच सूचना देते रहते हैं कि ये एक प्रकार की भाव समाधि है समाधियां अनेक प्रकार की होती योग समाधि है ज्ञान समाधि है भक्तों की भाव समाधि है भक्त लोग भगवान का ध्यान चिंतन करते करते उनके में मग्न होते होते अपने शरीर को भूल जाते हैं उनको भी अहम भाव भुला जाता है यह भीमान छुट जाता है देश काल के विस्मरण हो जाता है इसलिए कहते तो हम कहा हम कौन है ये भुला गया हम कौन है कि मैंने शरीर मजबूत इत्यादि जो है ये और भुला गया और कहा स्थान देश काल भी बुला गया तो ये देश काल कालातीत हो गए देहातीत हो गए मैंने समय जो है अपने आत्मभाव और भगवान का प्रेम पूर्वक उन्हीं की बात को तो सुन रहे हैं ये समाज की दशा है ऐसे दूसरी राज्य सहज भाव बोलते चले जाते हैं ये नहीं कहते देखो तो हम तुमको समाज की दशा बताएंगे तो सुनकर के सावधान हो जाएं ऐसे नहीं बता दिए बस सुनो इसी बात जो सुने देखे तो देखे न देखे आगे बढ़े कभी कचक रहे चोरी करे आगे कहते हुए सब लोग भगवान की तरफ दृष्टि लगाए हुए बस देखते ही और कहेंगे आगे और सता ने कछु करी अति अनुरागे भगवान के सामने ढोल हो कितने प्रेम मग्न है कि उसे कुछ करते नहीं बनता मुझसे कुछ निकलता नहीं केवल भगवान की तरफ बिना कलक छपाए देखते ही देखते रहते माने एक प्रकार के भाव समाज लग गई भगवान को देख रहे हैं दिखने वाले ये बागवान दिखाई दे रहे हैं और बस ये ही ये अपने आप अवस्था को भूल गए भगवान ही भगवान उनको तो देखते हैं और उनके वजन तो सुनाई देते हैं बस उसके बाद कुछ पता नहीं चलता इस भाव समाज में शब्द और बड़े आनंदमय लोग बड़े प्रेम में है और बड़े आनंदानुभूत से भी उनको शब्द हो रही भाव समाज में जब परम कर प्रेम करे प्रभु देखा तो भगवान ने देखा गुरु को इनके हृदय में हमारे प्रति प्रेम है तो ये निरंतर जो है हमारी तरफ देख रहे हैं ऐसा भगवान ने समझा उनके बाधवों के भी प्रेम को भगवान ने पहचाना जैसे भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर बड़ा प्रेम है जैसे उनको भी बड़ा प्रेम था भगवान पर तो उसको प्रेम को भी भगवान ने पहचाना और कहा ज्ञान अभी देखा तो फिर तो उसके बाद भगवान ने जब प्रेम देखा तो उनको ज्ञान भी बताया विधि ज्ञान ज्ञान के माने और ज्ञान बताएंगे ज्ञान के माने आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान यही ज्ञान फिर भगवान ने उन सब लोगों को सुनाया जिसके माने ये है गीता जैसे भगवान कहते हैं कि जो लोग हमारे अनन्न्य भक्त हैं तो उन भक्तों को तो मैं जब प्रसन्न होता हूं तब मैं उनको ज्ञान देता कहा सात नंबर इस प्रकार जो गीता में भी है और किसी प्रकार का नहीं यहां पर भी उसी के समानार्थक तो वैसे ही सौपाय यहां पर दिया पहले भगवान ने देखा परम प्रेम चिन्हकर प्रभु देखा जब उनका देखा तो उनके हृदय में बड़ी भक्ति है बड़ा प्रेम है तब तो भगवान क्या दे तब तो उन्होंने ज्ञान देते अब ज्ञान देने में बस उनको सबको बता दिया ज्ञान में परमात्मा का क्या है जगत का रूप क्या है जीव भाव क्या है जीव कैसे चिदाथा समाप्त है अहंकार मिख्या कैसे है ये सब अज्ञान के कारण से वैक्सीिक अहम जो है नहीं वो होगी व्यक्ति को भाषित होता है और उसी में बड़ा रहता है ये सब ज्ञान है और इनका सबका निवारण करके अपने स्वरूप को विव्य रूप चैतन तो आत्मा को देखो साक्षी को पहचानो ये अपना स्वरूप है बताया भगवान ने सब उनको जैसे कि अध्यात्म तो रामायण में आता है लक्ष्मण जी को भगवान ने उपदेश दिया वहां कर्म सिद्धांत भी बताया ज्ञान सिद्धांत भी बताया कर्म की सीमाए बतायी ज्ञान का जो है आगे जब जो विकास व्यक्ति का है ज्ञान से प्राप्त होने वाला है यह भी भगवान ने बताया <coughs> तो ये इस प्रकार से यहां पर भी इन को भी सब ज्ञान बता दिया तो उनको ये भी ज्ञान से ये भी हो जाता है फिर कि अब भगवान तो सब जगह है हमारे हृदय में भी है तो फिर भगवान के वियोग की कोई बात नहीं।, तो को नहीं है अब हो गया भगवान की प्राप्ति होगी जहां जहां हम रहे भगवान को सब जगह नहीं है हमारे अब हर समय है हमारा भगवान से कभी प्रयोग होने वाला नहीं जो प्रयोग का जो दुख भगवान से इन लोगों को हो रहा था वो ज्ञान के कारण से घटने लगा समाप्त हुआ जहां तक भगवान कहते हैं परम को तो चुकहान पा रहे हैं वे लोग भगवान के सामने हैं और, और तो भगवान के सामने निरंतर देख रहे हैं भगवान की बात भी सुन रहे हैं ज्ञान भी सुना लेकिन तो सागरों को ये लगता है कि कुछ कह नहीं पा रहे हैं प्रभु सन्मुख कशु कहान न पा रही मैंने भगवान से सामने तो बैठे हुए हैं उनसे कुछ कह नहीं पा रहे को लेने पूरे चरण सरोज में आ रहे हैं और भगवान के चरणों की तरफ बार बार देख रहे हैं और भगवान के चरणों की देख करके क्या उनका तात्पर्य है बोलते नहीं मुझसे लेकिन मन ही मन में ये क्यों ये सब जो पांगड़ लोग ये भगवान की स्तुति कर रहे प्रार्थना कर रहे कहते हैं कि भगवान ऐसा कृपा करो कि आपकी चरणों की सेवा में हम सदा बने रहें ऐसे हम छूटे नहीं से हम दूर नहीं है आपने ज्ञान हमको बहुत बताया लेकिन ज्ञान से भी ज्यादा तो हमको आपका प्रेम लग रहा है ज्ञान तो इसके सामने प्रेम के सामने हमको तो चकित होता है मानी जो कुछ बात आपने कही वो सशक्ति है लेकिन आपका प्रेम आपकी निकटता आपका आनंद उतनी तो भलाई भूलता उस के कारण से तो इसलिए हम सदा आपके ही निकट रहना चाहते हैं आपके चरणों की सेवा में लगे रहना चाहते हैं जितने आनंद आपकी सेवा में रहे तो बड़ा आनंद रहा जीवन सार्थक हो गया अब शेष जीवन जो वो भी आपके चरणों में प्रतीत हो आपकी सेवा में प्रतीत हो ये सब प्रार्थना इस प्रकार तो मन ही मन कर रहे रामचैत मानस में अनेक प्रकार की प्रार्थनाएं हैं ये प्रार्थना मानसिक है मुखर नहीं है इसलिए तुलसीदास तो बार बार कहते हैं ये सब बोलते नहीं है प्रभु सन्मुख कछ ही न पा रहे शकल कछ कई अति अनुरागे ये इस प्रकार बस ये कहकर के मन ऊपरी मुख से कुछ नहीं बोल पाते हैं लेकिन मनी मन में सब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और अपने जो भाव है भगवान को व्यक्त कर रहे हैं मानसिक रूप से भगवान को तो अंतर सबके अगर में बात करने वाले हैं वो इन सबकी प्रार्थना सुन भी रहे ज्ञान भी रहे लेकिन फिर भगवान जो वो हो इन सबको लौकिक दृष्टि से अब इन सबको अपना अपना राज्य देखना ही चाहिए चाहिएष्ण अगर लंका का राजा बने हैं तो चाहे इतनी भक्ति हो चाहे इतना ज्ञान हो आप कुछ ये छोड़ेंगे लंका का राज्य छोड़ करके यहाँ अयोध्या बने रहे लंका का राज्य चलता रहे सुग्रीय अगर कृष्णा के वहां पर राजा बने हैं तो उनको जाकर के अपने राज्य की व्यवस्था करनी चाहिए लौकिक दृष्टि से यही कार्य उनका है यही उनका धर्म है कर्तव्य है अब कुछ भगवान के पास बैठे रहने से, उद्धान बैठे रहें जो पूरा थोड़ा पड़ेगा ये सब बात भी भगवान ने समझाई और उनकी प्रार्थनाएं भी सुनी और भगवान ने उनको बोध भी कराया कर्तव्य का बोध ज्ञान का बोध प्रेम भक्ति का भी जो उसकी सीमाएं हैं राहत है वो भी भगवान ने समझाए तो फिर भगवान ने फिर भी उनको भेजने के लिए फिर व्यवस्था करने लगे अब जैसे कोई जाने लगता है तो उसको कुछ न कुछ देते हैं विदाई देते हैं जब भगवान उनकी सबकी विदाई करने लगे विदाई कैसे करते हैं तब तर भूषण वसन मंगाए भगवान ने फिर वस्त्र मंगाए और आभूषण लगाए मंगाए के अनुसार भेजा लक्ष्मण जी को भेजा कहा तो ये सब लोग हैं इसके माने इन लोगों के लिए छह महीने के बीच में सब लोगों के लिए वस्त्र आभूषणों की तैयारी कर रखी गई वो सब खेर खेर तो कहा कि कि कि तो भरत जी से लाओ के लाओ वस्त्र उनके किला करके लाए गए और बसंत भरत ने जी हाथ तो कहा नाना रंग अनु सुहाये वो तरह तरह के अनेक रंगों के थे बड़े ही थे अनुपम वस्त्र आदि थे सब सुंदर से सुंदर राजाओं के युग जैसे ये राजा लोग थे वैसे राजाओं के युग मणियों से रत्नों से और शरण आदि से अलंकृत आभूषण वस्त्र भी रेशमी इत्यादि वस्त्र ये सब राजाओं के जैसे युग होना चाहिए वो सब बना बना कर तैयार किए गए थे तो सुग्री वही प्रथम ही पहराए सबसे पहले जो वो है वो सुग्रीव को कहनाएगा माने सुग्रीव पहले राजा बने तो यहां पर इस सभा में इन सत्तावे में से सुग्रीव बने और उन्हीं को सबसे पहले ये पस्त्र आदि पहनाए गए एक व्यवस्था रखनी पड़ती है कि किस प्रकार के क्रम से कैसे कैसे कार्य चले तो देखो उस व्यवस्था को तुलसीदास जी यहां स्पष्ट करते हैं इसी को कहते हैं मर्यादा एक नियम हो उस नियम के अनुसार हर कार्य हो तो, तो मर्यादा है छोटे काम है बड़े काम है नाना प्रकार के हैं अगर वो व्यवस्थित ढंग से होते हैं क्रमबद्ध होते हैं तो मर्यादा रहती है और उसमें किसी को भला बुरा नहीं लगता सबको संतोष रहता प्रसन्नता रहती है। तो इसलिए सुग्रीव ही प्रथम ही पहराए सबसे पहले वो वस्त्र आभूषण सुग्री जी को पहनाए और बसन भरत हाथ बनाए भरत जी ने तो स्वयं अपने हाथ से पहनाया बनाए के मैंने भरत जी ही उन्होंने बनवा करके उनके लिए सुक्री को लिए रखे हुए थे और फिर उन्होंने भरत ने स्वयं अपने हाथ से उनको वो वस्त्र पहनाए सु को भरत ने और उनको आभूषण भी पहनाए तो भरत ने वो सब वस्त्र प्यारी पहने अब इसके बाद भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा तो लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु तेजे तो लक्ष्मण पहराए तो प्रे ध्वन कहने से जिसके मैंने भरत जी से भी भगवान ने पहले कहा था इसी प्रकाश से लक्ष्मण जी से भी भगवान ने कहा कि तुम भी तुम लक्ष्मण जी से कहा कि तुम इनको विभीषण को पहना दो तब फिर लक्ष्मण जी ने विभीषण दो वस्त्र आभूषण उनको पहना दिए लंका लंका को पहना दिया और कहते हैं रघुपति मन भाई भगवान ने देखा कि हाँ बहुत अच्छे वस्त्र बने हैं आभूषण बहुत अच्छे बने हैं राजाओं के योग्य है अब ये बहुत दोनों सुंदर लग रहे हैं विश्वग्री भी अच्छे लग रहे हैं भीषण भी अच्छे लग रहे हैं भगवान ने देखा भगवान को तो समझ हां ठीक है इनके वस्त्राभूषण ठीक है ऐसे भगवान ने उनको कहकर करके प्रसन्नता तो व्यक्त की अपने अंगद बैठ रहा नहीं डोला हम नंबर तीन था अंगद को पहनाने चाहिए थे फिर तो उसके बाद में और, और लोगों को पहनाने चाहिए था तो वस्त्राभूषण और सबको भी पहनाए गए लेकिन अंगद पे नंबर आया तो अंगद को अंगद उठे ही नहीं और लोग तो जब आभूषण तैयारी आए तो उठ खड़े हो गए ये सब आए हैं हमको पहनना होगा तो उसके लिए तैयार हो गए आगे आ गए लेकिन अंगद जहाँ बैठा हुआ था बैठ ही रहा अब बैठे कैसे पहना तो ये जो है जो बैठे रहे अंगद अंगद बैठ रहा नहीं डोला और प्रीत देख प्रभुताही ने बोला तो भगवान ने भी देखा तो उसके हृदय में दुख है बड़ा प्रेम के कारण से बैठा हुआ जाना चाहता नहीं है इसके कारण से उठ नहीं रहा है तो ऐसी स्थिति में भगवान ने भी उससे कुछ नहीं कहा कागने नहीं तुम उठो ऐसे कुछ उस समय नहीं बोले बैठा तो बैठे न दिया और उन सबको जितने लोगों ने पहन लिए बस्त्रा दिए उन सबको भगवान ने विदा किया जामंद नीलाद सब बहिरा रघुनाथ कह दी ये बाकी और जो लोग थे जाम मंदी नल नीलाद भी थे ऐसे सब लोगों को भगवान ने स्वयं अपने हाथ से इन सबको वस्त्र पहना दिए आभूषण पहना दिए इस प्रकार की व्यवस्था कर अब देखो संतुलन रखने के लिए करना पड़ा सुग्री और ये विभीषण जो थे ये राजा लोग थे तो इनको जो वस्त्र आभूषण पहनाए गए राजाओं के योग्य थे वैसे पहनाए गए और उनको भरत जी और लक्ष्मण जी के से पहनवा दिए लेकिन जामान इत्यादि ये न समझे कि हम उनसे कुछ कम हैं इसलिए भगवान ने राजाओं के जैसे इनको वस्त्र तो नहीं पहना है इनके जैसे ये थे स्टेटस था उस प्रकार के वस्त्र इनको पहना